पूर्ण सुंदर मुख्य कृष्ण शंकर चंदो मंदिर भगवत मूर्ति देगा दक्षिण मोक्ष ना शांति शांति अधिकारी अज्ञानी कर्म अनुष्ठान करें इसके लिए बहुत कारण का और नहीं करेंगे तो दोष संकीर्तन किया इत्यादि दोष कथन किया वृत्तम अर्थम एवं विभज्य अनुद्य अंतर श्लोक आशंक्य उत्तरत्व बता रही थी वृत्तम अर्थम एवं विभज्य विवाह करके अति कहा गया है पहले न कर्मणा लेकर सर्वे अत्र यह ग्रंथ से कहा गया है अज्ञानी कर्म करना चाहिए अज्ञा अर्थात कर्मो नित्र यहाँ से लेकर के मूग्रम पार्थ तो सजीवती यहाँ तक ग्रंथ से प्रसंग से अधिकारी कर्म करे इसके लिए बहुत कारण कहा और दोष संकेतन भी किया गया यह विभाग करके व्याख्यान कर करके विभज अनुद्य उसका अनुवाद करके, करके अनंत श्लोकम आसंख्य अनंतर श्लोक का अनंत श्लोकम अवतारित उत्तर रूप उत्तर अवतारित आगे का श्लोक का अवतरण करते भगवान भाष्यकार उत्तर रूप से पहले कुछ शंका करके फिर उत्तर रूप से अवतरण कराते हैं है एवं स्थिति किम एवं प्रवर्ति चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीय ये जो हुआ परमात्मा ने यह संसार चक्र बनाया है और सब कर्म करना चाहिए कर्म से वृष्टि अन्न प्रजा इस संसार से कर्ता सर्वे अनुवर्तन सब को करना चाहिए आहसी अथवा कर्म योग अनुष्ठान उपाय प्राप्त अनात्मिदा ज्ञान विघने निष्ठा आत्मविद्व सांक्षेअ्रप्तेन एवं अर्जुन से प्रश्न आशंक्य उत्तरम दूसरा है विव ये ही संसार चंक अनुवर्तन करने के लिए विवक्षित है अथवा दूसरा विकल्प क्या है पूर्वक्त कर्मयोग अनुष्ठान उपाय प्राप्त पूर्वोक्त जो कर्मयोग अनुष्ठान है यही उपाय है इस उपाय से जो प्राप्त होने वाली है ज्ञान योग निष्ठान के साथ संबंध प्राप्या प्राप्याम अनात्म विदा ज्ञान योग अनात्म्ञान विधि के द्वारा योग अनुष्ठान के उपाय के द्वारा प्राप्त होने वाली जो निष्ठा है अनात्म विधा पूर्व के साथ अन्य अज्ञानी के द्वारा कर्मयोग अनुष्ठान करके कर्मयोग अनुष्ठानी उपाय है इस उपाय से प्राप्त होने वाली जो ज्ञान निष्ठा है ज्ञान योग्ठान ज्ञान जैसे निष्ठा को जो प्राप्त नहीं किया है अज्ञानी वह संसार चक्र अनुवर्तन करे आत्म विधि सांख्य अनुष्ठेय आत्मज्ञानी सांख्य के द्वारा अनुष्ठेय जो ज्ञान अनुष्ठा है इसे ज्ञान निष्ठा को अप्राप्त नहीं हो अनात्म विदा जिसने प्राप्त नहीं की ज्ञान निष्ठा वही संसार चक्र अनुवर्तन करे पहले तरह हो गया सर्वे न ज्ञानी अज्ञानी सब कर्म करे संसार चक्र अनुवर्तन करे ये प्रथम विकल्प हुआ दूसरा विकल्प है जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं अज्ञानी वही संसार चक्र को अनुवर्तन करे ये अभिप्राय ज्ञान योग प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? ज्ञान योग प्राप्त कौन तो करते हैं जो कर्मयोग अनुष्ठान उपाय से प्राप्त करते हैं ज्ञान निष्ठा जो कर्मयोग अनुष्ठान से प्राप्त नहीं कर पाए कर्मयोग अनुष्ठान उपाय उपाय से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा को वो ज्ञान निष्ठा जो सांख्य के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य अनुष्ठिया उसको अप्राप्य नहीं वो जो नहीं नुँ प्राप्त नहीं किया अज्ञानी उनके द्वारा ही संसार चक्र इति एवं अर्थम अर्जुन से प्रश्न आशंका इसी लिए अर्जुन का प्रश्न क्या आशंका करके एक हो गया अथवा स्वयं शास्त्रार्थ से विवेक प्रतिपत्तम स्वयं भगवान शास्त्रार्थ को विवेक ऐसी ज्ञान कराने के लिए ज्ञान के लिए एक वै तम आत्मा विदिवत मिथ्याजा सत ब्राह्मण मिथ्याज्ञान भदीर अवश्य कर्तव्य पुत्रोत्था अथ भीक्षाचर्य शितिमात्र चलती नषा आत्मज्ञान व्यतिरेक अनेतकार इतम श्रुत्यर्थम यह गीता शास्त्र भगवान प्रतिपादन करना चाहते प्रति आह भगवान इसको प्रकट करते, करते। प्रथम तो हो गया अर्जुन का ये प्रश्न क्या संसार चक्र सब अनु अनुवर्तन करे कर्म करके अर्थात जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं करके अज्ञानी है स्थित है वो कर्म योग करे ये विकल्प कर है और ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती कर्म अनुष्ठान कर्मयोग अनुष्ठान रूप उपाय से जो ज्ञान निष्ठा सांख्य ज्ञानी अनुष्ठान करते हैं उसको प्राप्त नहीं करने वाले अज्ञानी ही संसार चक्र अनुवर्तन करे ये परिजनों का प्रश्न ऐसे आशंका करके आगे उत्तर देते हैं ये एक हो गया संबंध स्वयं शास्त्रार्थ विवेक प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए श्रुति अर्थ श्रुति बुद्धाने के एक एतम ने विदिता आत्मा को जानकर ज्ञान के बाद निवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्तम मिथ्या ज्ञान ऐसा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता ऐसा निवृत्त मिथ्या ज्ञान संत ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान बदवीर अवश्य कर्तव्य जो मिथ्या ज्ञान वाले अज्ञानी वो तो अवश्य ही उनकी शराह रहती पुत्र बीतेष्णकेश्ना यह अवश्य उनके कर्तव्य अज्ञानी के अवश्य ही उससे बिथाए अज्ञान जिसको हो गया अज्ञानी का जो कर्तव्य पुत्र आदि उससे बिथाए वित्तीकरण उग करके एसना का त्याग करके स्नातर संन्यास करके भिषाचर्य चरण थे भिषाचर्यम चरण थी अर्थ सन्यास संन्यास करके कुछ परिग्रह नहीं रह करके भिषा ठन करते विचार चरण किसके लिए शर्य स्थिति मात्र प्रयुक्तम शर्स्थिति मात्र सर स्थिति मात्र न प्रयुत्तम <laughs> कार्य तो सर्वस्थिति तो सर्वस्थिति के लिए आवश्यक है जितने भोजन इसके लिए विचार न विक्षाचरण करते नाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यक्ति अन्य कार्य मस्ती ऐसा जो सन्यासी है ज्ञानी आत्मज्ञान निष्ठा ही करना उनके उससे व्यक्ति अन्य कार्य कर्तव्य अन्य कुछ है ही नहीं का अर्थ है दूरदारण उस यजुर्वेद के अंतर्गत गीता शास्त्र में प्रति प्रति प्रति पी प्रतिपादय इष्टम यह भगवान स्वयं प्रकट करते आविष्क अर्जुन से प्रश्न इतम अर्थम आशंक्यो आ भगवान ये अन्य बता दिया अर्जुन का ये प्रश्न इसके लिए क्या सब जगत चक्र अनुवर्तन करे अथवा अच्छा अज्ञानी ऐसा शंका करके भगवान कहते ना शंका नवकाश न साधे अनात्मज्ञान कर्तव्य कर्मती बहुत सो विशेष तत्व अज्ञानी कर्म करे तो बहुत बार विशेष कहा गया फिर भी क्यों शंका होगी क्या सब करे अथवा अज्ञानी करे ये शंका तो अवकाश को प्राप्त नहीं करती न अवकाश में आशा अवकाश को प्राप्त प्राप्त नहीं करती शंका अज्ञानी कर्म बुद्ध न करना चाहिए तो बार बार कह दिया इसलिए कहते स्वयं अथवा शास्त्रार्थ निश्चय विवेक ज्ञान के लिए स्वयं भगवान कहते किम कि सुथम स्वयं भगवान अत्र प्रतिपादी तो सुथ को स्वयं भगवान यहाँ क्यों प्रतिपादन करती गीता में तो शास्त्रार्थ तो से विवेक प्रत्ये प्रत्यर्थम शास्त्र का अर्थ तात्पर्य विवेक से निश्चय करने के लिए स्वयं भगवान कहते श्रुति के अर्थ गीता में गीता शास्त्र से सन्यास ज्ञानमेव मुक्ति साधन नारथांतरमिति नर्थातरमी विवेकार्थम यह श्रुत्यर्थम कीर्त श्रुति के अर्थ भगवान कृष्ण यहाँ गीता में कहते किसलिए कहते श्रुति में जैसे प्रतिपादन क्या है संन्यास के साथ ज्ञान था था ही मुक्ति का साधन है गीता शास्त्र का भी वही अर्थ है स संन्यासम ज्ञान एवं संन्यास न के साथ ज्ञान ही मुक्ति तो तो। का साधन ज्ञान एव एव से कुछ सहकारी कारण नहीं है ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं इसके लिए साधनम अर्थ नारथांतरम ही गीता शास्त्र का यही अर्थ है इसमें तात्पर्य इसको विवेक अर्थम विवेक ऐसी निश्चय करने के लिए सुथ को कथन करते भगवान यहाँ शुच् का अर्थ क्या है तमेव श्रुति अर्थ में संक्षेपी का अर्थ क्या है जिसका अनुवाद करेंगे श्लोके में <coughs> उसको संक्षेप से कहते आत्मान विदि क्या कहते सिद्धम चाहे आत्मवेदनम अनर्थ को पहले विथान आदि यदि आत्मज्ञान सिद्ध हो गया तो फिर सन्यास परि विख्यात संन्यासान्य सो क्या जरूरत गर्त है ये तो आसंख्य विज्ञान अभिज्ञान फल ये तम भी आत्मा विदिता ये आपात विचार के बिना सामान्य ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्त मिथ्या ज्ञान सामान्य ज्ञान से अन्य अपरुष ज्ञान के लिए संशय विपर रहित तो ज्ञान निष्ठा के लिए संन्यास आवश्यक यहाँ ब्राह्मण है ब्राह्मण ग्रहण तेसाव बिथा ने मुख्यम अधिकारी ज्ञापनार्थम <coughs> संन्यास में मुख्य अधिकारी ब्राह्मण ऐसा ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मण ग्रहण किया स्थिति में मुख्य कारण से क्षत्र विषय का भी गौण हो सकता है कहीं कहीं कोई लोग उसने ब्राह्मणों को ही ले लेते हैं और किसका नहीं ऐसा कहते क्लेशात्मक व्यम सर्वेशा स्वाभाविक ऐसे ऐसा क्लेश कष्ट है बहुत इच्छा करे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे प्राप्त नहीं होता है दुख देने वाले उससे वित्थान सर्व तो स्वाभाविक है उसका विधान करना क्या जरूरत है जो स्वभाव से हो जाता है ऐसा संख्या कहते हैं मिथ्या ज्ञान बदभी अवश्य कर्तव्यूत्र से अज्ञान जाते हैं तब तो तक तो अवश्य तो होती है ये सर्वश्य वित्तान हो जाएगा ऐसा नहीं है अज्ञान होने पर पुत्र लोकेशन विषण स्वाभाविक होती है इसलिए क्लेशात्मकों से स्वाभाविक हो जाएगा वित्तान ये नहीं है भिक्षाचर्य चरंत वचनम वित्थान विरुद्धम वित्थान संन्यास से छोड़ करके और फिर विचाटन कर दे सब छोड़ जाए तो भिक्षाटन नहीं करो इतना आशंक करते मात्र सर्वस्थिति के लिए जितना आवश्यक नहीं अभी शंका कहते यदि भिक्षाटन करेंगे सर्वस्थिति के लिए तभी तद्व तेम अग्निहोत्रादि कर्तव्य में आपदे तो यदि भिक्षाटन कर सकते तो अग्नोत्रादि भी थोड़ा करे ऐसा शक्रांति कहते मिथ्ठाई आश्रम धर्मवद अग्निहोत्राधि अनुष्ठापका भावे मित्र मिथ्ठी का आश्रम धर्म पालन करने के लिए जैसे कहा गया है इस इसे अग्नोत्रि का अनुष्ठापक को कोई प्रमाण नहीं है करने के लिए सन्यासी के लिए नहीं नहीं उनसे नहीं न तेना आत्मज्ञान अनुष्ठा व्यक्तिरेकरण अन्य कार्य मस्ती सबु परिग्रह नहीं रखते भिक्षातन करते क्यों आत्मज्ञान निष्ठा करने के लिए सबुना मन निधि करने के लिए ही अन्य सोच करके और अग्नोत्रादि करने के लिए कोई अनुष्ठापक प्रमाण नहीं न तो शाम आत्मज्ञान निष्ठा ने कोई कर्तव्य नहीं है यथोक्तम शुच्यर्थम अश्विन गीता शास्त्र पौर्वापर्य पर्यालोच माने प्रतिपादितुम स्टम जो शुति का अर्थ है सब त्याग करे सन्यासी भिचाचरण करते है ज्ञान निष्ठा के लिए ये अर्थ इस है इसी गीता शास्त्र में प्रतिपादित है प्रतिपादितुम स्टम कैसे पता चलेगा पौर्गापर्य पर्यालोचना पूर्वापर्य प्रसंग देखकर विचार करने पर यह निश्चय होता है इसी शुक्ति का अर्थ ही भगवान यहाँ गीता शास्त्र प्रतिपादन करना चाहते प्रतिपादित मिष्टम उसको भगवान भाष्यकार प्रकटी प्रकट करते हुए भगवान भी कहते कर्तव्य में व कर्म जीवता इतना नियम यदि नियम करेंगे जीवित तो होते कर्म करना ही है तो ज्ञान योगे नीति कथम तो ज्ञान एवं संख्या न कैसे बना वो नहीं करेगा यदि ये परिचर्ज आक्षेप करेगी परिहार उपदर्श इसका परिहार दिखाते आविष्क नहीं गीताशास्त्री पत्थित आत्मनिष्ठ से विषय संगतम दृष्टम जो आत्मनिष्ठ आत्मा निष्ठां सेतरान स्थिति हमेशा आत्मा स्थिति है आत्मा स्वर्व चिंतन अनात्म चिंता नहीं तो विशेष संग नहीं होगा राहित दिखा गया जो आत्मज्ञान की स्थिति है विषय संग राहित विषय चिंता नहीं वह अनात्म ज्ञान और करे सर्वत्र आत्मज्ञान का स्वभाव स्वभाव तो जो करता है वो कहा जाता है सात प्रयत्न पूर्वक अपने में लाए और धर्म ऐसा करे इसलिए शास्त्र में कहा गया है सर्वत्र शास्त्र में आत्मज्ञानी के लक्षण कहा गया है जो भी है ज्ञानी का लक्षण जिज्ञासु मुमुक्षु प्रयत्न पूर्वक वो लक्षण अपने में लाए अवश्य करे एक संग्राहित विषय संग्रहितम दिखा गया ज्ञानी में तब अनात्मज्ञान जिज्ञासना कर्तव्य क्या विषय संग्राहित विषय आशक्ति चाहिए तस्य यस्वात्मतिरवस्मत्मृत मानव आत्मन चुष्ट त्यस्मति यस्तु अज्ञानी के लिए कर्म करना चाहिए जो कहा गया था उससे विलक्षण है यस्तु ये विलक्षण है आत्मरतिव से आत्मनियसे आत्मरति आत्मा है राम न तो विषय में आत्मरति रेव नही हमेशा आत्मा में प्रसन्न है आत्मतृपश आत्म नृप्त कोई तो विषय प्राथमिक से तृप्त हो जाता है ये विषय संबंध निरपेक्ष स्वरूप था आत्मा में ही तृप्त है ऐसा जो मानव मानवैज्ञानी आत्मनिव तो संतुष्ट आत्मा में ही सम्यक तुष्ट संतोष है मैं प्रश्न पूछे तस् कार्य न बीतते उसका करते कर्तव्य कुछ है ही नहीं ये स्पष्ट करते ज्ञानी के लिए कर्तव्य कुछ है ही नहीं त्य न बीतते स्पष्ट <coughs> यस्तु कौन यंख्य आत्मज्ञान अन आत्मज्ञाने निष्ठा ये आत्मरति आत्म आत्म ही आत्मनिवरि नशेषु यश आत्मरति रति <coughs> आत्मनि एव जैसे परिव्रत कहते दूध पीकर कर रहता है तो केवल दूध पान करने से परिव्रत कहेंगे और तो भोजन करके दूध पी लिया तो पर्यव्रत नहीं कहते आत्मरति आत्मा भी चिंतन करता है थोड़ा अनात्म चिंतन करता है तो आत्मरति नहीं है आत्मी एवती न विशेष स आत्मरतिरवेश आत्मतृत्त आत्मना अन्नरसाद से तृत्व तो ज्ञान होता है कि ज्ञान आत्मन तृत्त ठीक मैं <laughs> कि आत्म ज्ञान आत्मन उपरितृत न अन्नपानदिना साध्या तृप्तिष्ठा ज्ञात्मज है ज्ञानी के ज्ञान से आत्मना परित्रृप्त होता तो ज्ञान होने से आत्मा से ही तृप्त है न अन्नपाना दिना साध्या तृप्तिष्ठा और अन्नपानादि से कोई तृप्ति मिलेगी उसके लिए ज्ञानी प्रवृत्ता प्रव तो नहीं आत्मना तुष्ट जीवन अनुसार धारण करने के लिए प्राकृतिक अनुसार जो प्राप्त होता संतुष्ट अन्न के लिए साध्य कोई तृप्ति नहीं है ज्ञानी का यह स्वभाव है तो ना ना साधु क्या करना चाहिए विद्यार्थी ना सन्यासी ना न साधु आश्रित्र कर जो सन्यासी सन्यासी विद्यार्थी सन्यासी विद्यार्थी बहुत लोग विद्यार्थी कहें मतलब निकिष्ट कहते हैं विद्यार्थी ना सन्यासी विद्या चाहने वाले ब्रह्म विद्या चाहने वाले विद्यार्थी जो लौकिक विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग है जो कोई पढ़ता है कोई व्याकरण पढ़ता है कोई कर्म पढ़ता है वो अलग है ब्रह्म विद्या चाहने वाले मुख्य ही विद्यार्थी वही संयासी न अन्नरसादु आसक्ति युक्त ज्ञानी का जैसे अनर्साधी तृप्ति नहीं उसके लिए साध्य तृप्ति कुछ ज्ञानी के नहीं है तो ऐसे सन्यासी के लिए भी अन्नरसादु आसक्ति नित्या ना ना। आत्म तृप्त आत्म नृत्य न अनवसाधन किंच आत्मविद सर्वोत्त वैतृतृषण दृष्टम विगत तृष्णा सवित भाव वैतृषण्य का अभाव सर्वत्र ज्ञानी का कोई तृष्णा नहीं आत्मा से प्रसन्न नहीं सब मिथ्या है क्या कृष्णा करेगा ये दिखा गया तबनात्म तो विद्या विद्यार्थी कर्तव्य अज्ञानी मुमुखे साधक विद्यार्थी ज्ञान चाहता है तो वो भी वही कृष्ण चाहिए आत्मनिर्व चतुष्ट सन्यासी मनुष्य भाष्य में सामानव मनुष्य संन्यासी संयासी, संयासी आत्मनिव च संतुष्ट आत्मनी संतुष्ट संतोष ही बाह्य अर्थ लाभ है न सर्व से अज्ञानी क्या बाह्य अर्थ प्राप्त हो गया बड़ा खुशी संतोष होता है किंतु तम अनपेक्षा बाह्य विषय लाभ की अपेक्षा नहीं करके आत्मनी आत्मनिवे संतुष्ट ये ज्ञानी आत्मनी भी संतुष्ट सर्व तो बीता तृष्णते संतुष्ट क्या है तृष्णा है जो कहीं कहीं तृष्णा है तो संतुष्ट नहीं होगा बहुत मिल जाने पर तृष्णा है तो जो मिल गया उसको नहीं देखता है जो नहीं मिला चाहता वो भी मिल जाए वो कृष्णा अधिकांश से और बीता तो कृष्ण बीता तृष्णाय से बीत कृष्ण बीगता जी पूर्व कीता कृष्णाय से बीता तो तृष्णा तो कोई नहीं चाहिए वो तो ये संतुष्ट ने से संतुष्ट ठीक है नहीं रक्ति तृप्ति संतोष आना आत्मरति में रक्ति आया और तृप्ति फिर आत्मनिर्भर संतोष संतुष्ट तो रत्ती तृतीय संतोष में क्या भेद है मोद प्रमोद आनंद अभांतर भेद प्रिय मोद प्रमोद होता है जैसे प्रिय है किस्ट वस्तु दर्शन पर करने पर प्राप्त होने पर उसके प्रको तुला का मोद हो गया और गो कर्ण से प्रमोद होता है वो जैसे अंतर अभांतर भेद है यहाँ भी रत्ती तृतीय संतोष भेद अथवा अन्य प्रकार कहते रती का तो विषय शक्ति रति तृतीय विषय विषय संपर्क ज सुख विषय प्राप्त करने से संपर्क से सुख होता है यह तृतीय असंतोष अभिष्ट विषय ला, मात्र लाभादीन जो इष्ट वस्तु है उसके प्राप्त लाभ होने जाने से सुख सामान्य है योग्य सन्तोष इस है न आत्मतर आत्मतृत्त से आत्मनिवतोष कि कर्तव्य मुक्त भविष्य आत्मरती हो गया आसक्ति है अन्य विषय आसक्ति नहीं आत्मा में आसक्ति आत्मा में मित्र विशेष तो संपर्क के बिना खुशी और आत्मा में संतुष्ट है उसमें सुख सामान्य प्रसन्न रहता है किंतु मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए ऐसा संक्रांत नृत्य यह दिशा आत्मविद तारी न विद्यते कार्य करणीय कर्तव्य न विद्यते नास्ती इतना ऐसा जो आत्मवीत <coughs> अत्यंत तृप्त आत्मनिर्व संतुष्ट ज्ञानी उसके लिए कार्य में न भी देते कुछ कर्तव्य है ही नहीं तो ज्ञानी के स्पष्ट कर्तव्य नहीं जब कहते हैं तो ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष अत्यंत विरुद्ध है शास्त्र सम्मत नहीं है श्लोकों को इत आत्मा बिजु न किंचित कर्तव्य मिह इस कारण से भी आत्मज्ञान आत्मज्ञानी क्या कुछ कर्तव्य नहीं है ये भी आगे कहते किंच नार्थो नार्थो नसो नेह कशन न चा सर्वूतेशु कशिद्यशय तस्य तस्था ज्ञानी न पूराज्ञानी तस्य कृतेन अर्थ ना अस्थित कृत कर्मणा कोई अर्थ प्रयोजन ही नहीं अत्र कोई कर्म साध्य प्रयोजन उसको आवश्यक ही नहीं कृतेन तो नहीं अकतेन कुछ हानि हो प्रतिवाद कहते न अतःन यह कस्ट अकतेन कर्म नहीं कर अकम से कोई प्रत्येगा अन्य भी नहीं है कुछ नहीं कस चानाु, कस चानाु, कुछ कश्चन प्रत्यवा नहीं।, नहीं है नर्थव्यपार से सर्वभेश अर्थव्यपार से कशित ऐसा ना अर्थव्यापार से अर्थ निमित्त प्रयोजन के लिए निमित्त व्यापार से आश्रय आलम्बन किस आश्रय करेगा आलम्बन करेगा किस प्रयोजन के लिए ऐसा नहीं कोई प्राप्ति कोई इसकी इच्छा ही नहीं किसी विषय प्राप्ति के लिए आत्मा चतरे तो स्विच्छा निश्चय हो जाता है तो अर्थ व्यापारश्रेय अर्थ प्रयोजन के कारण कोई व्यापारश्रेय आश्रय करना आलम्बन करना किसी प्रयोजन साध्य क्रिया साध्य कोई अर्थ को प्राप्त करने के लिए किसको आलम्बन आश्रय करना ऐसा कुछ है ही नहीं वस्तु कोई यही नहीं वस्तु व्यक्ति जिसको आश्रय करे इसलिए तृप्त रहता है कोई कर्तव्य नहीं ठीक है अभिद निश्रेयोग अन्यतर प्रयोजन कृत्यन सुकृतन आत्मविद भविष्य इत्याशं अभ्यद स्वर्ग निःश्रेयस मुख्य दोनों अन्यतर प्रयोजन दोनों से कोई के प्रयोजन कृत्यन आत्मविद भविष्यति कृत्यन मतलब कर्म न सुकृत न पुण्य से हो जाएगा पुण्यकर्म करना चाहिए इतिहाशंकाशीकृत नहीं होते कृत्यन अर्थ कोई पुण्यकर्म से कोई प्रयोजन प्राप्त करना नहीं आगे प्रत्यवाह निवृत्त स्वरूप प्रच्युति प्रत्याख्यान प्रत्य आएगा कर्म से आप एक तो नहीं करेगा तो प्रत्यवाह प्राप्त होगा उसकी निवृत्ति के लिए कर्म अच्छा, करें अच्छा स्वरूप से प्रच्युति स्वरूप से आत्मा की हानि हो जाएगी आत्मस्वरूप में उससे हट जाएगा इसकी प्रत्याख्यान करने का कर्म करें ऐसा आशंका से कहते न अकृत्य न कश्म से कुछ हानि सरूप से प्रच्युति अथवा प्रत्यय ब्रह्मादिष् स्थावरान्ते भूतेष् कंचित भूत विशेष आश्रि कच्चिर्थ विदुषु साध्य भ्य तदर्थं ते कर्तव्यम कर्म इत्याशर कर के स्थवर वृक्षादी तक जितने भूत जीव है कंचित भूत विशेष आश्रीते कि भूतजीव काश्रय करके विदूष साध्य भविष्य ज्ञानी का साध्य कोई अर्थ विषय प्रयोजन होगा इसके लिए तदर्थम तेन मतलब ज्ञानी न कर्तव्य कर्म कर्म करना चाहिए ये संक्राम से कहते <coughs> नकार से सर्वभते कशित अर्थव्यपा अर्थव्यपास नहीं यहाँ तक टीकाकरण श्लोक की व्याख्या टीकाकरण की तथा आद्यम पादम आदत् अभी प्रथम पाद लेते भगवान भाष्यकार परमात्मरते जो नरते परमात्मर कृतेन अर्थो कर्म नोजन कोई प्रयोजन ही नमचस नहीं। तरह आत्मद स्वर्गद्युदयान निश्रेय से प्राप्तता नृतम कर्मत पहले आत्मज्ञानी स्वगा अभ्युद चाहता है अभ्युदन नहीं चाहता है त्म तो तो आत्मज्ञान के पहले ही अभिदय से वैराग्य ब्रह्म लोक प्राप्ति आदि भी नहीं चाहता है और मोक्ष चाहता है कि निश्चय ज्ञान हो गया तो निश्चय प्राप्त निश्चित श्रेय निश्रेयस और चतुरा विचत्र सूत्र से अर्थ होता है अनिश्रेयस मोक्ष प्राप्त कर लिया तो न कृतम कर्म अर्थवत कर्म क्या गया कोई कृतम कर्म कोई प्रयोजन नहीं है अब भी नहीं चाहता है अनिश्चय से ज्ञान से प्राप्त हो गया तो फिर कर्म कोई प्रयोजन नहीं आत्म ते ते भी जाते तो कर्म न कि देते तभी तेनाली थी तत्प्यानार्थम तर्तव्य कर्म इस आत्मज्ञानी यदि कर्म नहीं करेगा तो नहीं करण सक से अनर्थ होगा प्रत्यवाह होगा अनर्थ होगा इसलिए अनर्थ प्रत्याख्यान के लिए निवृत्ति के लिए तस्य मतलब ज्ञानी कर्म कर्तव्य ऐसा संकार करते तरी अस्तुतरी अकृत्यन अकरण प्रत्यवाह क्यों अन्य अकृत अनुमत मतलब अकरण्य अनुसार से कर्म नहीं जैसे नहीं करेगा प्रत्यवाह जैसे को विहित कर्म नहीं करने से प्रत्यवाह होता है ज्ञानी के प्रत्यवाह नाम का ना अनर्थ इसे ऐसे से कहते हैं न अकृत नहीं है कश्चन लोके यह कार्य तो लोके कश्चन हो तो मतलब कश्य कुछ भी प्रत्यय प्राप्ति रूप हो अथवा आत्महानिरक्षण स्वरूप प्रचित आत्महानी ये कुछ भी उसके हानि नहीं है नहीं भाजती में द्वितीय पादन उत्तर महा नश्चन न करते नियम कृतम अर्थवत्त यदि आत्महानि लक्षण कोई प्रत्युहार कोई हानि है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति के लिए कर्म करेगा तो भी कोई अर्थवत नहीं होगा व्यर्थ नहीं करेगा द्वितीय भागम विभाजते द्वितीय भाग न चाहते सर्वभते न चाह सर्वभूतेष् सर्वभूतेशने वाले वृक्ष त्रिनादूते कच्चित अर्थ व्यापार अर्थ से व्यापार अर्थ प्रयोजन प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य व्यापार व्यापार का सर आश्रय का दिया व्यापार आलम्बन कोई आश्रय आलम्बन किस को आश्रय करेगा ऐसा नहीं ये पदार्थ कथन करे वाक्यर्थ म पदार्थ मुक्ता वाक्य कंचित कंचित भूत विशेष आश्रित न साध्य कशित अर्थोस्ती किसी भूत को आश्रय करके उसके द्वारा साध्य कोई प्रयोजन ज्ञानी क्या ऐसा नहीं है ये न तदर्थ क्रिया अनुशास इसके लिए कर्म करे कोई प्राप्त करने के लिए कुछ ही नहीं भूत विशेष श्रित क्रिया द्वारा प्रयोजन प्रसव हेतु भूत विशेष का आश्रय करने पर कर्म क्रिया के द्वारा प्रयोजन उत्पत्ति का हेतु होगा ऐसा करते कोई भूत विशेष का आश्रय करे जिसके लिए क्रिया करे नदर्थ क्रिया अनुशय सी का मैं यथोत्तम तत्व आश्री त्याज्यम करो इत अर्जुन से मत आशंक यदि ज्ञानी का ऐसा है और कुछ चाहता ही नहीं न किस प्रा, कुछ प्राप्त करने करने पर कोई लाभ नहीं नहीं करे तो कोई हानि नहीं अब किसी अर्थ के प्रयोजन के लिए किसको आश्रय करता ऐसा भी नहीं तो जो तत्व है अपना तत्व उसको आश्रय करके त्याज्य में, तो में भी करो तो कर्म शुरू त्याग करके मैं भी सलाह ऐसे अर्जुन के मतों का आशंका करते भगवान नम ए तस्वीर सर्वतुत स्थानीय समय के दर्शन भक्त से <k Denmark> ये किसके लिए आ गया यू आत्मस्य आत्मतृत्ति समान हो आत्मनिर्भ संतुष्ट हो उसके कारण तस्वीर कार्य न भी देते दे। तुम इस प्रकार नहीं हो नस्विन सम्यक दर्शन भरत है ये सम्यक दर्शन में जो है ज्ञान निष्ठा में उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं वो ज्ञान कैसा है समर्भत हो सर्वत सम्पृत तो का भरा हुआ जलाशय स्थानीय है उसको प्राप्त होने पर क्षुद्र जलाशय में कोई प्रयोजन नहीं रहता है क्षुद्र <coughs> जलाशय का जो प्रयोजन बृहद जलाशय के अंतर्भुत तो हो जाता है ज्ञान हो जाने पर अन्य अन्य कर्म का जितने प्रयोजन सब कुछ उसमें अंतर्भुक्त तो हो जाता है इस प्रकार तुम सम्य दर्शन जो सर्वोत्पूर्त हो का स्थानीय इसमें तुम नहीं हो इससे तुम्हारे कर्तव्य है यह अभिप्राय कर्तव्य नहीं ये बात नहीं सम्य ज्ञान निश्चित अभाव कर्म अनुष्ठान आवश्यक सम्य ज्ञान निष्ठा से सम्य ज्ञान अनुष्ठ ताव सम्य ज्ञान निष्ठत्व पूरा ज्ञान निष्ठा एकदम स्थिर हो जाए तब तो कर्तव्य नहीं है साक्षातकार हुआ ऐसा नहीं तो कर्मुष कहते करते एवं तस् तस्माद। इसलिए असक्तः तस्द सतत सतत कार्य कर्म सचर असक्तो हाचर कर्म कर्म, कर्म। पर पुरष कर्म कर्म समाचर तस्माज तुम ऐसे सम्य नहीं हो ऐसे नहीं हो इसलिए सततम अशक्त सन कार्यम कर्म समाचर निरंतर अशक्त फलाशक्त नहीं हो करके कार्यम कर्म तो नित्य कर्म अनुष्ठान करो समाचार सम्यक आचरण नित्य कर अनुसार करो, अनुशान करो। ही असल तो ही कर्म आचरण फलाशक्ति वर्जित होकर जो कर्म अनुषान करता है पुरुष परम आकृति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है मुख्य को प्राप्त कर लेता है <laughs> कर्म फल नशक्त होकर करता है तो इसलिए कर्म फल आसक्त होकर के तुम कर्म करो जिसके द्वारा अंत शुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करोगे श्लोक में तस्मत काहित ज्ञान निष्ठा नहीं तो नहीं होने से ही असक्त सततम भाष्य में तस्त अशक्त असत संगवर्जित फलाशक्तिरित सततम सर्वदा कार्य कर्तव्य नित्य कर्म सामचार निर्वर्त सतत सर्वदा कार्य तो में तो कर्तव्य नित्य कर्म सम्य निर्वर्तन करो टीका में मुख्य में अपेक्ष मान से कथम कर्मी फलांतरवती नियोग स तो मुख्य ही हम चाहते हैं फलांतरवती कर्म ने जिसका दूसरा फल है स्वर्ग आदि फल है उसी कर्म में नियोग कैसे होगा मुख्य को <coughs> और अर्जुन तो मुंमुख रूप से है उसके लिए ब्रह्म विधाय प्रदेश करते उसको कर्म में कैसे जोड़ते जो है जिसका दूसरा फल है इसमें कहते असक्तो ही यदि अशक्त तो होकर कर्म करता है तो परमात्मा प्राप्ति का साधन होता है अशक्तो ही असमा धीका समाचार अनाशक्त तो होकर कर्म जो करता है यदि आशक्ता नहीं फल इच्छा के नहीं करता तो कर्म क्यों करेगा कैसे ईश्वरार्थम कर्म पूर्वर जो कुछ करता है बस ईश्वर प्रसन्नता और कुछ नहीं अन्य भी तो कर्म करे कुरबन मोक्ष पुरुष तो कर्म करते तो ही कैसे मोक्ष प्राप्त कर लेगा सब तो शुद्धि धारण अंत कर्ण शुद्ध होने पर ही वैराग्य होने पर ज्ञान हो जाएगा इसलिए कर्म करना चाहिए तो या यद्यपि जितेन्द्रियो भी विवेकी अर्जुन है विवेकी जितेन्द्रिय होने पर श्रवणादि फिर अजस्रम ब्रह्म निष्ठा तुम सको श्रवण मन निध्यास करे अजस्त्र निरंतर है ब्रह्म में स्थिर तो हो है फिर भी तथापि क्षत्रियो न क्या विहित कर्म न क्या जी मित तुम क्षत्रियो इसे तुम्हारे लिए विधित कर्म करना कर्म चे न्याज्य मित यस्मा चर्म वही कर्म्बि संसि नजनकादय लोकसंग्रहवा सम्यमर्हसी जनकादेय ही कर्मणेव संस्कृति आस्थित कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रभुत्व जनकादेय लोक संग्रह में अभी सम्पस्य कर तुम अहसी यदि समय दर्शन तुमको हो गया ऐसा मानते हो तो लोकसंग्रह को अपेक्षा करके ही कर्म करना चाहिए लोकों का संग्रह लोकों का संग्रह क्या है लोग अशास्त्रीय मार्ग में उनमार्ग में प्रबुद्ध होते हैं उनको भारण करके सन्मार्ग में शास्त्रीय मार्ग में चलाना ये लोक संग्रह इसके लिए भी वित्त तो कर्म करना चाहिए ठीक है यस तस्मा तुम अभी कर्म कर तुम स्थिति सम्बन्ध इसलिए तुम कर्म करो ये तो कर्म कर्तव्य इसलिए भी कर्म करना चाहिए लोक संग्रहित समय यहाँ तो श्लोक की व्याख्या की अभी भाष्य का वत पूर्वातम विभाजते भगवान भाष्यकार कर्म ने वही हेका थे यस्मात तो नहीं कर्म ने वही यस्मत क्योंकि कर्म से ही जनकाद्य संसिधिम आस्थित पूर्व क्षत्रिय विद्वांस क्षत्रिय होने कारण विद्वांस जनकादि संसिधि आस्थित संसिद्धि मोक्ष गन्तुम आस्थित प्रभु तो जनकादय अपति जनकाशपति प्रभुत टीका में कथम जनकादीना कर्मण संस्थिति प्राप्ति कर्म के द्वारा संस्थिति मोक्ष के कहते हैं कर्म त्यमि समय दर्शनता प्रसिद्धा संस्थि कर्म त्याग करने वाले संन्यासी संय दर्शन वाले ज्ञानी के संस्कृति मोक्ष के शंका है इसकी उत्तर देने के लिए सिद्धांति करते त किं जनकदया प्राप्त सम्यक दर्शन स्यु उतरा सम्य इति विकल्प प्रथम प्रत्याह जनका दर्शन के प्राप्त सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया था ऐसा मानते है अथवा प्राप्त सम्यक न प्राप्त अप्राप्तम अप्राप्त सम्यक दर्शन यही जनकाशुपत्यादि को साक्षात्कार नहीं हुआ था ये विकल्प करके यदि दोनों पक्ष मान लेकर विचार करें। करेंगे यदि प्रथम कहेंगे साक्षात्कार हो गया था तो यदि प्राप्त सम्यक दर्शन है तब तो लोक संग्रहार्थम प्रार्ध कर्मचार कर्मण सहय असन्य कर्म संसि मस्तिक संसिधि मास्थित जनता दे इसका अर्थ करेंगे इसी पक्ष में यदि प्राप्त सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो गया जानकारी को तब तो लोक संग्रहार्थम लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध कर्म प्रार्थम कर्म ही के सम्भव कर्मारम्भ क्या तो कर्मणा सहैव असन्या कर्मणा सह का क्या अर्थ संस नहीं करे त्याग नहीं करके कर्म करते हुए असन्यासेव कर्म कर्म त्याग नहीं करते संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो गए यह लोक संग्रहार्थम कर्मण सहय संसुद्धि मस्त था लोक संग्रह के लिए ही कर्म त्याग नहीं करके कर्म के साथ ही ज्ञान हो गया संस्कृति को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो गया कर्मण सहयोगी कर्मणा सह का क्या अर्थ है असन्यास से संयास नहीं करे तत्व हेतु प्रहारूध कर्मत्वाद जनकादिना सत्य भी ज्ञानी थे प्रारूद कर्मवशात कर्मत्यज्य लोक ज्ञान महात्मा उपन्ना संसिद्धि ये ज्ञान होने पर भी प्रार्थ कर्म, कर्म, कर्म के साथ कर्म प्रबल है प्रारूत कर्म के कारण उनको कुछ राज्यपाल आदि करना पड़ा कर्म अपरित जैव त्याग नहीं करके लोक संग्रह के लिए प्रवृत्व बनाना लोक को संदर्भ में चलाने के लिए प्रवृत्त हुए कर्म करते हुए ज्ञान के सामर्थ्य से महात्मा संसिधि उपपन्न संभव है अद्वितीय पक्षी मानवीय यदि उनको ज्ञान नहीं आता द्वितीय अनुदेय पूर्वाध्य उत्तर महा कर्म ने भी संसुद्धि मास्थित जनका अथ अप्राप्त समय दर्शना <coughs> जनका यदि ज्ञान नहीं हुआ था तथा कर्म कर्म से कैसे संसिधि को प्राप्त करेंगे सत्यशुद्धि साधन भूतें क्रम ही न संसिधि मास्थित कर्म ही अंत्योशुद्धि का साधन उसके द्वारा संसिद्धि को प्राप्त करते क्रम से श्लोक से व्याख्या करनी चाहिए तथा मन्यते मनते पूर्वर जनकादी भी अभी, अभी अजातिरवर्तव्य कर्म कृत तबत्यम अन कर्तव्य सम्यक दर्शनता नहीं सनते कि पूर्वर भी जनकादीन कर्म तो क्या था कि अजानती अज्ञानी से कर्तव्य कर्म किया इतने मात्र से अवश्य अन्य न कर्तव्य सम्यक दर्शन जिसको हो गया कृतार्थ हो गया वो भी कर्म करे ये तो कोई जरूर नहीं द्वितीय व्यावर्त्या आशंका उठापयी थी अथ मन थे अज्ञान अकृता कृतम कर्म अज्ञानी कृतार्थ नहीं उसने जनका कर्म किया एतावता इतने मात्र से ज्ञानी भी कर्म करे ज्ञानवता कृत्या कर्तव्य न तो कर्तव्य उत्तम ये महंगी करती तथापि तो ठीक है ज्ञान जिसको हो गया उसको करना नहीं चाहिए तथापि तो तरी मैं आप ज्ञान बता कर्म न कर्तव्य तो अर्जुन की शंका है कि मैं भी ज्ञानवान हूँ कर्म नहीं करना चाहिए इतिहास के अर्जुन से कर्तव्य में करते। उत्तरा करते करते भी। तो भी कर्म उत्तरार्थ व्याख्यान कर प्रारब्ध कर्म आव तथा प्रारब्ध कर्म के अध्ययन जब तक शरीर प्रारब्ध कर्म के अधीन है लोकसंग्रह संग्रह अपी पशन लोक संग्रह लोक संग्रह संग्रह क्या उन्मार्ग प्रवृति निवारण मार्ग सन्मार्ग छोड़कर बहुत मार्ग में प्रवृत्ति होती स्वाभाविक उसका निवारण करना ये लोकसंग्रह, संग्रह तम एवं अपनी प्रयोजन इसी प्रयोजन को देख करके ही कर्तु तुमसी कर्म करना चाहिए ये भी कहते ज्ञान हो जाए तो अभी प्रार्ध कर्मी का दिन हो तुम लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए कर्म करो ओ शांति